इसी के साथ उनका अगला सवाल है शैलेंद्र काटू जी का ही कि अनुकरण अनुसरण अनुशासन अनुभव इन सभी शब्दों का क्या अर्थ है और इन शब्दों में अनु का क्या अर्थ है ठीक बात है अनु का मतलब ये होता है कि अनुभव के साथ जो भी परंपरा बनती है उस परंपरा में अब परंपरा जो चलेगी उसमें ये चीजें दिखती हैं कि छोटे से लगाकर बुढ़्ढे तक आज पैदा होने वाले से लगा के कल मरने वाले तक आदमी उसमें रहने वाला है अब परंपरा यदि अनुभव के आधार पर है तो अब उसके साथ चलने का क्या स्वरूप बनता है उसी के कई सारी स्टेजेस हैं जैसे अगर एक अनुमान किया जाए कि धरती पर कितने जागृत मानव हों जिससे मानवीय परंपरा हो सकती है ना तो बहुत थोड़े से लोग रहेंगे अगर वो अनुभव सम्पन्न रहते हैं तो एक मानवीय परम्परा की बात बनती है लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे भी रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे बहुत छोटी उम्र में वो अनुसरण करेंगे उस अनुभव पूर्वक जीने की जो परंपरा है उसका शरण करेंगे शरण का मतलब भी होता है इमिटेड करेंगे समझे अभी समझे नहीं रहेंगे लेकिन जैसा अनुभव संपन्न व्यक्ति लोग करते रहते हैं उसको वो कॉपी पेस्ट करेंगे कुछ दिन के बाद अनुकरण करेंगे अनुकरण का मतलब ये हुआ कि जो अनुभव संपन्न परंपरा में जो समझदार लोग जीते हैं उसको जीते हुए समझने का प्रयास करेंगे अलाइनमेंट में रहते हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक उम्र के बाद ही दो तर्क शक्ति प्रखर होती है प्रकट होती है तो तर्क शक्ति के साथ ही समझना होता है और उस समय जो अनुभव पूर्वक परंपरा है उस परंपरा के साथ वो अपने तर्क को नियोजित करके उसके साथ अलाइनमेंट बिठाते हैं वो मानसिकता में वो काम होता है शारीरिक तो काम चल ही रहा होता है मानसिकता में उन प्रश्न के उत्तर के साथ वो खड़ा हो जाते हैं इसका नाम हो गया अनुकरण इस प्रकार से अनुसरण अनुकरण पूर्वक छोटे बच्चे चलते एक रूप से प्रक्रिया है इसमें और क्या प्रश्न था इसमें जुड़ा हुआ अब इसके बाद हुआ अनुशासन अच्छा इसी के आगे पूछ रहे हैं अनुशासन का मतलब ये हुआ कि एक उम्र के बाद अब उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो कुछ भी समझदार लोग जीते हैं उस प्रकार से जीने के लिए क्या नियम है क्या सिद्धांत है उन नियम सिद्धांतों को वो ठीक से समझ लेते हैं तो वो नियम पूर्वक चलने लगते हैं तब भी वो परंपरा के साथ अलाइन नहीं देते हैं मिस अलाइन नहीं हो रहे लेकिन बढ़ती जा रही है अब वो अनुशासन में आ गए तो जिस प्रकार से समझदार आदमी जिस प्रकार से मानवीय परंपरा में काम चल रहा है उसमें अनुसरण को से करते हुए अनुकरण करते हुए अनुशासन तक पहुंचने का मतलब ये हुआ कि जीने के जो नियम है है ना और रासायनिक नियम भौतिक नियम प्राकृतिक नियम जीवन के नियम ये सब जितने भी तरह के नियम हो सकते हैं उन सभी तरह के नियमों का ठीक-ठीक उसके अगली स्टेज है स्वानुशासन स्वानुशासन का मतलब भी है कि अब उनको समझ में आ गया कि अनुभव संपन्न खुद हो गए अनुभव संपन्न होने के बाद आ, ये बात बनी कि स्वानुशासन हो गया भाई स्वयं में अनुभव हो गया तो अब नियम के साथ चलते हुए अनुभव होने की बात बनी है ना ऐसा तो है नहीं कि नियम को तोड़कर अनुभव संपन्न हो जाएगा आदमी तो नियम के साथ चलकर अभ्यास करते हुए अभी अनुभव की संपन्नता हुई अनुभव संपन्नता के आधार पर अब जो है वो स्वयं स्वयंपूर्वक स्वयं में नियंत्रण को प्रमाणित कर पाए तो स्वयं नियंत्रण पूर्वक जिले नहीं स्वानुशासन है पहले बार स्टेज में क्या था अनुसरण में जो कुछ चल रहा था उसमें है ना टोटल नियंत्रण बाहर से इमिटेड था उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े समझ के उसका थोड़ा आगे बढ़े नियम पूर्वक उसके आगे जब तो अनुभव पूर्वक इस प्रकार से ये चार स्टेजेस में हमारे जो काम चल रहे हैं चार स्टेजेस में तो क्या स्टेज बन गई ये क्या चीज़ें हो गई ये हम एक एक इंडिविजुअल में किस प्रकार से ग्रोथ होता है और वो परंपरा के साथ अलाइंड ही रहता है इस पूरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं कि वो परंपरा को छोड़ के तोड़ के कहीं भाग रहे हैं और वो तभी हो पाता है जब परंपरा अपने आप में जागृत हो अभी क्या हो गया बच्चे प्राकृतिक रूप से देखेंगे क्योंकि परंपरा अभी जागृत नहीं है कमियाँ सिस्टम में है तो सिस्टम में कमी होने के कारण क्या हो गया बच्चे अनुसरण तो करते हैं लेकिन अनुकरण के आयु में आते से ही वो डायवर्ट हो जाते हैं अब उनको माँ ठीक लगना बंद हो है पिताजी ठीक लगना बंद हो जाते हैं क्योंकि जैसी बच्चे में तर्क शक्ति जगती है माँ बाप उस तर्क में फेल हो जाते हैं यहाँ से एक परंपरा में डाइवर्जन आता है टूट जाता है वहां से घर्षण शुरू हो जाता है अंतर कला भाई कला बनता है कुल मिला बात क्लियर